ऊंची बात है मानव जीवन की मानव जीवन का आरंभ होता है कर्तव्य निष्ठा से।, से हम आरंभ करते हैं जो लोग ऊंचा जीवन पसंद करते हैं वे सब प्रकार से परिवार और समाज के काम आना पसंद करते हैं और ऐसा मैंने देखा है कई सज्जनों के साथ ऐसा देखा है कि जो आरंभ से ही अपने व्यक्तिगत सुख के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं थे परिवार को सुख कैसे मिले समाज का हित कैसे हो पड़ोसी को अगर कोई जरूरत है तो अपनी सुख सुविधा को बांट सकें ऐसा स्वभाव जिनका था वे आगे चलकर के बहुत सहज भाव से संत के संपर्क में आने पर जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी कई सीढ़ियाँ पार कर गए बंधन कम था खिंचाव कम था शांति अधिक थी कोमलता अधिक थी इससे बहुत अधिक प्रगति में आ गए ऐसा मैंने महसूस किया देखा उदाहरण है केवल सचमुच ना मुझे संसार से कुछ चाहिए अपने लिए ना अपनी स्वाधीनता के आनंद में अकेले रहना है तो संसार का सुख भोग और मोक्ष की स्वाधीनता ये सब कुछ उस परम प्रेम त्रिमा परमात्मा पर न्यौछावर करने वाले वीर भी हुए हैं बड़ी महिमा है उनकी भक्तों की सामान्य दृष्टि से ईश्वर विश्वासी भक्ति पंथ को आसान बताते हैं आसान को तो इसलिए लगता होगा कि विश्वासी स्वभाव है उनका कोमल चित्त है उनका तो परमात्मा को अपना मान लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होती होगी इसलिए उनको लगता होगा कि सहज है लेकिन जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि जो किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार मानता है जो अचार नहीं, वो वो नहीं हो सकता। जो नहीं वो गया वो भक्त नहीं हो सकता तो अकिंचन हो जाना अर्थात ममता रहित हो जाना मेरा करके इस सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं है मेरा कुछ नहीं है इस बात को सच्चाई से अपने लिए मान लेना ये तो दोनों ही पंथों के साधकों के लिए अनिवार्य है चाहे भक्ति पंथ के साधक बनो चाहे ज्ञान पंथ के साधक बनो जिसको अनुत्पन्न अविनाशी जीवन चाहिए उसको उत्पत्ति विनाश युक्त की ममता और कामना को छोड़ना पड़ेगा ठीक है वो तो निज स्वरूप से अभिन्न होना चाहते हैं कि नित्य तत्व से नित्य योग चाहते हैं आपकी मांग में क्या है आपके लक्ष्य में क्या है कौन सा शब्द उसके लिए आपने पसंद किया ये ये तो आपकी अपनी अनावत की बात है तो किसी ने उसे नित्य तत्व कहा किसी ने उसे परम तत्व कहा किसी ने उसको उसको निज स्वरूप कहा और किसी ने उसे भगवान कहा परमात्मा कहा और उनके भी अनेकों नाम और रूप हैं अलग अलग साधकों ने अलग अलग ढंग से परमात्मा को माना किसी ने उनको साकार माना किसी ने उनको निराकार माना और साकार में भी बहुत से नाम और बहुत से रूप माना इन सारी बातों के होते हुए भी आप देखिए कि चाहे साकार उपासक बनो चाहे निराकार के उपासक बनो चाहे साकार में भी किसी रूप को पसंद करने वाले भक्त बनो इन सब बातों से कोई अंतर नहीं आता अगर उत्पत्ति विनाशयुक्त कोई भी वस्तु अपने को चाहिए और किसी भी वस्तु में अपनी ममता है तो जिसको बनने बिगड़ने वाला संसार चाहिए उसको कभी न मिटने वाले परमात्मा में अपनी भक्ति नहीं जम पाएगी और जितने भी ईश्वर विश्वासी साधक हैं अपने में भगवत भक्ति को बढ़ाना पसंद करते हैं उनके जीवन में कहाँ कहाँ रुकावट आ रही है इस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो अच्छी बात है संभाल लेंगे अपने को अपने ही को तो संभालना है और अपने ही द्वारा रास्ते की बाधाओं को तो दूर करने में हम लोगों को अपने ही अपने से पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अगर कोई बाधा ऐसी दिखती है कि जिसको मिटाने में अपना पुरुषार्थ चल नहीं रहा है निर्बलता मालूम होती है तो उस अपनी असमर्थता की वेदना भी अपने ही भीतर उपजेगी कभी तो काम बनेगा तो कहाँ तक अपना वश चलता है उतना चला लेना है और कहा से असमर्थता आरंभ हो गई तो उस घोर असमर्थता के पॉइंट पर पहुंच जाना मुझे साधक मात्र के लिए बहुत ही शुभ मालूम होता है जो कुछ है अपने द्वारा किया जा सकता है वो तो जल्दी जल्दी हमने करके पूरा नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा करते भी हैं। थोड़ा थोड़ा अपनी सामर्थ्य का भरोसा भी रहता है और थोड़ी थोड़ी असमर्थता में थसे भी रहते हैं तो इस द्वंद में बहुत समय निकल जाता है कुछ देर कुछ देर अगर मन लग गया साधन में तो मालूम होता है कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूँ मेरा मन लगता तो है और पूरा नहीं लगा भटक गया तो अखंड तो हुआ नहीं फिर भी कुछ कुछ अपने को सहारा मिल गया थोड़ा भरोसा हो गया बस इस द्वंद में समय निकलता चला जाता है इसलिए दोनों ही बातों को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए और अकेले बैठ करके अपने साथ स्वयं सत्संग हम लोग करें किस रूप में कि भगवत अनुरागी संत ने जो बातें बताई हैं उनका अनुसरण करें देखें कि वे बातें पूरी हो गई हैं कि नहीं और नहीं हुई हैं तो उनको पूरी करने के लिए प्रयास करें सफलता मिल गई तो वो भी उनकी कृपा है विचार का आ, विचार का पक्ष उन्होंने जीवन में दिया तो ये भी उनकी कृपालता है आस्था श्रद्धा का तत्व उन्होंने मुझे दिया है ये भी उनकी कृपालता है सफलता मिल गई तो ये भी उनकी कृपालता है, तो तो है। अभिमान की कोई बात नहीं है और सफलता नहीं मिली तो भीतर से एक बहुत गहरी अंतर्वेदना आरम्भ हो जानी चाहिए आपने पहले भी सुना होगा और अब भी सुन रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज के साहित्य में पढ़ा होगा अन्य भगवत अनुरागी संत और भक्तों की बाणी में भी पढ़ा होगा सुना होगा कि उस नित्य तत्व से अभिन्न होने के लिए परम सेना प्रभु से उनके प्रेम रस से अभिन्न होने के लिए परम व्याकुलता ये आखिरी बात है अपने द्वारा करने के लायक कुछ बाकी रहा नहीं और उनसे अभिन्न हुए बिना अब वियोग सहन होता नहीं दूरी और भिन्नता सही जाती नहीं तो दूरी सही नहीं जाती और कुछ किए करने से अपने द्वारा करके ये बात पूरी हुई नहीं तो करना कुछ शेष रहा नहीं और मिले बिना रहा नहीं जाता तो ऐसी घड़ी जल्दी से जल्दी हमारे आपके जीवन में आ जाए इस पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी यही तो और कोई कारण नहीं है कि दूरी बनी रह जाए कैसे दूरी रह सकती है जिससे दूरी है ही नहीं केवल दूरी का भ्रम ही हो गया है मुझे जिससे भिन्नता है ही नहीं भिन्नता का भ्रम हो गया है मुझे तो उसका नाश कैसे नहीं होगा कल की चर्चा में जैसे बात आई कि अत्यंत रहस्यमय और बहुत छिपे हुए लगते हैं भगवान संत की वाणी को याद किया मैंने और आपकी सेवा में उसको दोहराया महाराज जी ने कहा था कि वो कहा छिपेंगे भाई इतने छोटे से हैं जो कहीं छिप जाएंगे और उनसे बड़ा और क्या है कि जिसमें वे छिप जाएंगे तो उनसे बड़ा कुछ है नहीं वे असीम है अनंत है छिप नहीं सकते अपने को ऐसा लगता है कि क्या बताएं भीतर खोजो तो दिखाई नहीं देते हैं बाहर देखो तो दिखाई नहीं देते हैं क्या होता है बाहर देखो तो विविध रूप संसार दिखाई देता है और आंखें बंद कर लो तो भीतर अंधकार हो जाता है कहा है परमात्मा ऐसा लगता है अपने को तो ये जड़ता का प्रभाव है शरीरों से संबंध मानकर संसार का सुख लेना मैंने पसंद किया इसलिए जड़ जगत की जड़ता का प्रभाव अपने पर छा गया तो जिन शारीरिक शक्तियों से मैंने अपना तादात्म कर लिया है इंद्रियों से अपना तादात्म कर लिया है तो आंखों से ये जो दृष्टि इंद्रिय है जिसमें भौतिक प्रकाश की लहरियों को ग्रहण करने की शक्ति है यह यह है शरीर विज्ञान का सत्य है मनुष्य की आंखें सूर्य से आने वाली प्रकाश लहरियों को ग्रहण करने की ग्रहणशीलता रखती हैं ये लाइट वेब्स जो होते हैं प्रकाश की लहरिया जो होती हैं उनको ग्रहण करने में ये आंखें समर्थ हैं इनसे जब मैंने कादात्म कर लिया तो इनकी जो सामर्थ्य है वही मुझे दिखाई देगा तो भौतिक तत्वों से बनी हुई आंखें भौतिक तत्वों की प्रकाश लहरियों को ग्रहण करने की ग्रहणशीलता रखती हैं और उनसे जब मैंने अपने को मिला लिया तो इन प्रकाश लहरियों की सहायता से जो दृश्य सामने आते हैं वो ही दिखेंगे और क्या दिखेगा और तत्व के पार जो अलौकिक अस्तित्व है जिसमें आनंद ही आनंद है जिसमें प्रेम का रस ही रस रश है जिसमें बनने बिगड़ने वाला कुछ है ही नहीं वो कैसे दिखेगा इन ना को इसलिए जब हम दृष्टि इंद्रिय से अपने को मिला लेते हैं तो आंखें खोलो तो आरोप रूप से दृश्य दिखाई देते हैं और उनसे तादाद में रख करके आंखों को बंद कर लो तो प्रकाश की लहरिया जब भीतर नहीं जाएंगी तो अंधकार के अतिरिक्त और क्या रहेगा देख? रहेगा योग दशा हो जाती है ईश्वर में विश्वास करने वाले हम लोग हैं और जब-जब उनकी कृपालता उनकी महिमा की वार्ता होने लगती है बहुत अच्छा लगता है और आप प्रिय लगता है सहज क्योंकि भीतर से उस परम प्रेमा सबके प्रेम रस की प्यास तो है वो कभी कभी मिटेगी नहीं कितने दिनों तक दृश्य जगत के संयोग से जीवन को सरस बनाने की चेष्टा में कितनी उम्र बिता दो और कितनी भी शक्तियों का नाश कर दो और कितने भी सुख लोलुक बन जाओ और कितना भी शक्ति नष्ट कर दो इंद्रिय लोलुकता में फिर भी वो भीतर की जो बनावट है मौलिक तत्व है जिसमें प्रभु प्रेम की प्यास है वो प्यास कभी भी मिटती नहीं है वो रहती है इसलिए जब बाहर चर्चा होने लगती है भक्त और भगवान की प्रेमी और प्रेमास्पद की तो उस चर्चा के प्रभाव से हम सब भाई बहनों के भीतर वो तत्व फिर जागृत होने लगता है उसमें उद्भव आने लगता है और अपने को बड़ा अच्छा लगने लगता है ये बात मुझे बहुत पसंद आ गई और कई अंशों में इसने मुझे निर्भय कर दिया स्वामी जी महाराज ने इस पर मेरी दृष्टि दिलाई और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसी अविनाशी से तुम बनाए गए हो इसलिए मौलिक रूप से उसकी सब बातें तुम्हारे भीतर की दिमाग ही कितने भी भूलो भटको कुछ भी करो तो परम प्रेम की प्यास कभी मिटती नहीं है और पूरी होती है जरूर जब जब बाहर की ओर देखना बंद कर लोगे जब उत्पत्ति और विनाश युक्त को अपने लिए ना पसंद कर दोगे तो अनुपन्न अविनाशी की विद्यमान का आनंद तुमको आ जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा सदा के लिए अनदेखा परमात्मा अनदेखा नहीं रहता है सदा के लिए अनजाना अनजाना नहीं रहता है उसकी विद्यमानता है और वह है ये बात मुझको बहुत अच्छी लगती है परमात्मा स्वयं हमारे जैसे धूले भटके को तो अपनी विद्यमानता का प्रमाण देने में बहुत कुशल है कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है कि कितनी बढ़िया बात है विश्वास न कर सको तभी वे मत डरो मत डरो अगर विश्वासी होने की आवश्यकता अनुभव करेंगे हम तो वे परम उदार अपना विश्वास जमा देंगे मुझे बढ़िया बात है भक्त के हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के लिए स्थान नहीं होता है किसी के लिए कोई स्थान नहीं होता है इसको भी महाराज जी की बारे में सुनाऊं मैं आपको बात होने लगी तो कहने लगे भाई देखो वे बड़े प्रेमी हैं प्रेम करना जानते हैं प्रेम स्वरूप ही है लेकिन एक बात है वे तुम्हारे भीतर बाहर सब प्रकार से भरपूर हो करके तुम्हें जता देंगे बता देंगे और तुम्हारे आपे को ये, ये जो अपना एक आपा होता है जिसका अपने को आभा होता है कि मैं हूँ इसको भी वे प्रेम के धातु में परिवर्तित करके अपने में मिला लेंगे इन सब बातों में वे बड़े कुशल हैं। लेकिन एक बात जरूर है अगर उनके अतिरिक्त इस संसार का एक छोटा से छोटा पदार्थ भी तुमको पसंद है पसंद है तुम्हारे पास है कि नहीं है गोली मारो कुछ करवा नहीं होगा कि नहीं होगा ये तो विधान धान जाने देगा तब तुम्हारे हाथ में बांधोगे नहीं देगा तो क्या करोगे ये तो बैधनिक बात है वस्तु का मिलना न मिलना ये तो विधान की बात तो है वो है कि नहीं है तो कुछ परवाने लेकिन अगर किसी छोटे से छोटे पदार्थ के लिए भी गुंजाइश है तुम्हारे भीतर पसंदगी है उसके लिए तो उनको आना अच्छा नहीं लगता वो तो तुम्हारे भीतर पूरा हमने लिए खाली स्थान चाहते है पूरा रिक्त करो अपने को कुछ मत रखो उसमें और मैं क्या बताऊं संत की करुणा जितना ही मेरे भीतर अविश्वास उतनी ही उनकी करुणा उमड़ती जितना ही मैं एक एक अपने पुरुषार्थ का लेकर बैठूं और उसमें मेरा एक उसमें मेरी कोई बनावटी बात नहीं थी मुझको ऐसा ही लगता था कि स्वामी जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि देवती जी तुम एक बार कह दो कि हे प्रभु मैं तेरा तो हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ हे प्रभु मैं तेरी शरण हूँ इस बात को महाराज ने मुझसे बहुत बार कहलवाना चाहा और मैं अपने स्वाभिमान में ऐसी हुई तो मेरे भीतर ऐसा लगे कि भाई मैं अपनी ओर से कहती रहूंगी कि हे प्रभु मैं तेरी हे प्रभु मैं तेरी और उन्होंने नहीं सुना मुझको पसंद नहीं किया तो इस को कौन बर्दाश्त कर इसलिए मैं जल्दी से कहती ही नहीं भीतर भीतर संदेह रखो और ऊपर ऊपर कहते रहो ये बात मुझसे सामने होती थी एकदम नहीं कर सकती थी मैं। ऐसा क्या महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी इस प्रकार का वन साइडेड रिलेशन हमको अच्छा नहीं लगता है ये वन रिलेशन हुआ ना उधर से भी कुछ आसपास सुन मिले जब मैं, मैं जाऊँ करने के लिए एक प्रभु मैं तेरी तो वो कहे कि हाँ भाई मैंने सुन लिया <laughs> नहीं कर रही हूँ मैं आपका दिल बहलाओ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल सच्ची बात निवेदन कर रही हूँ मेरे भीतर ऐसी ही दुविधा थी कि भाई मैं कहू और मैं मान ले तब तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है लेकिन क्या जाने अब भीतर में कठोरता भरी है भीतर में संसार की ओर से जो निराशाए मिली उनका क्षोभ भरा है वो तो जड़ता भरी है कठोरता भरी है क्षोभ भरा है उसमें वो अत्यंत कोमल, से भी अधिक कोमल परमात्मा की कोमलता का आधार कहां से हो तो मुझको कुछ पता ही नहीं था कि वे कितने कोमल हैं और हम लोगों के प्रति कितनी कोमलता का भाव रखते हैं। कितना उनके दिल में अटके हुए मनुष्य को दुख में फंसे हुए मनुष्य को आनंदमय जीवन देने की उत्सुकता है तत्परता है इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं था तो मैं क्या जानू तो मैंने दो चार बार संदेश दिया और फिर अंत में मुख खोल करके ऐसी कठोर बात का वर्णन भी किया महाराज ये एक तरफा संबंध मुझको जचता नहीं है तो ऐसे अधीर हो गए स्वामी जी महाराज इतना इतना व्यथित हो गए भीतर से एकदम से करोड़ उमड़ पड़ी उनके और कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है देव जी जी ऐसी बात मत को हो ऐसी बात मत को हो और कितना उनका विश्वास अपने प्रेमास्पद के प्रति कितना उनको अनुभव था, परम मित्र की मित्रता का कुमलता का करुणा का कि एकदम से हृदय थाम करके मुट्ठी बांध करके अपने को संभालने लग जाते मेरी कठोरता की बाणों को सुनते और कभी कभी कहते है की हाय ऐसे कठोर वचन सुन सकता हूँ मैं देवकी जी अगर कोई प्रेमी हृदय होता तो हृदय मुझे बताया कहा नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अरे लाली वे तो जानते ही है कि तुम उनकी अपनी हो तुम भूल गई हो इसलिए मेरे कहने से तुम मान लो तो पल्ला तो उन्हीं का भारी निकला भाई अब क्या करें वो तो, जानती भी भी तो जानते ही है जितने हम यहाँ बैठे हैं, अथवा यहाँ नहीं भी बैठे हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, तो वे सबके लिए जानते ही हैं कि वे उनके अपने हैं तो उनकी तो पक्की जानकारी है उन्होंने अपने से ही रच रच के बनाया हम लोगों को विस्मृति का दोष उनमें नहीं है अनंत माधुर्यवान हैं वे अपने प्रेम के साम्राज्य से वो हमें निकाल ही नहीं सकते अनंत माधुर्यवान होने का अर्थ ये है कि अपने प्रेम के साम्राज्य में से ये निकाल ही नहीं सकते तो भूल तो केवल मेरी है कि कि जड़ जड़ धातु से रचित शरीर और संसार से अपना लगाव बना करके चढ़ता कठोरता नीरसता मैंने भीतर भर लिया और अब उनकी करुणा उनकी कोमलता का दर्शन ही नहीं हो रहा है अविश्वास बन रहा है विश्वास करती हूँ हार करके तो उसमें बुद्धि अपना जोर लगा करके संदेह पैदा कर देती है ऐसी हालत में भी संत की करुणा प्रभु की का साथ देती है और उस समय ये सब अनमोल वचन मुझे सुनने को मिले जिनसे कि विश्वास बढ़ गया संदेह मिट गया वो क्या है कि भाई उनको तो याद है वे नहीं भूलते हैं स्मृति का दोष उनमें है ही नहीं है वे तो जानते ही है कि हम सब उनके अपने हैं अपनी ओर से अपने को मान लेना है तो ये एक तरफा संबंध नहीं है ये ये जितना जितना मेरी ओर से चाव है कि कि दुनिया की छोकरे खा करके सुख और दुख के द्वंद में फंस करके थका हुआ व्यक्ति उससे उस परम उस विश्राम देने वाले में जाकर के विश्राम पावे तो यह जो मेरी आवश्यकता हुई इसमें मेरा प्रयास बहुत थोड़ा है बहुत दुर्बल है और संदेहास्पद है लेकिन उनकी ओर से जो कोमलता का व्यवहार है अपनेपन का व्यवहार है वो तो इससे बहुत अधिक है यह बात पूरी तरह से बैठ जाए श्वास पंथ के साधकों में तो आंखों के सामने से गढ़ता का प्रभाव मिटने में देर नहीं लगती बाहर तो जो का क्यों हई है कौन तो जानता है कैसा है लोग ही को धन दिखाई देता है और, और पसंद करने वाले को संसार सुखरूप और सुंदर दिखाई देता है सड़का में फंसे हुए को दृश्य में सत्यता का भाष होता रहता है भ्रम होता रहता है विवेकी जन को निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है और जो इंद्रिय दृष्टि बुद्धि दृष्टि से पार पहुंच जाते हैं उनको दृश्य दिखता ही नहीं है एक ही रह जाता है जो प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं तो प्रीत भरी दृष्टि से देखो तो जित देखो जित श्याम नहीं है और कुछ तो रही नहीं है तो बाहर कैसा है कौन ग अपने व्यक्तित्व अपने में परिवर्तन आता जाता है दृष्टि बदलती जाती है दृष्टि बदलती जाती है दृष्टि से पार कर जाओ तो सृष्टि मुक्त हो जाती है खत्म तो तो तो हो जाए तो इस ना के पीछे सब कुछ दवा देना भरभूत है समय हो तो इस भूल को मिटाना ही इस वर्तमान का पुरुषार्थ है अशांत हो जाता की कृपा से हम सभी भाई बहनों को मानव जीवन मिला है उन्हीं की अहेत की कृपा से इस जीवन में सत्संग का यह अवसर मिला है स्वामी जी महाराज ने सत्संग को मानव जीवन का स्वधर्म बताया सतसंग हमारा स्वधर्म है इसका अर्थ यह है कि सत्संग करने से अर्थात स्वधर्म के पालन से हमारी सभी मौलिक समस्याओं का समाधान हो जाता है स्वधर्म पालन से <coughs> मौलिक समस्याएं क्या है मुझे व्यक्तिगत रूप से शांति मुक्ति और भक्ति कैसे मिले सामूहिक रूप से पारस्परिक विश्वास और प्रेम कैसे बना रहे मानव जीवन की समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान सत्संग से होता है सत्संग का अर्थ क्या है तो मानव सेवा संघ ने एक विशेष अर्थ हमारे सामने रखा कि सत्संग का अर्थ है अपने जाने हुए असत के संग का त्याग ऐसा इसलिए कि जिसे सत्य कहते हैं वह है हमसे दूर नहीं है अलग नहीं है सर्वत्र है सदैव है सभी में है सत्य की सत्ता के बिना हम लोगों में से किसी की भी अपनी कोई हस्ती नहीं है तो जो सत्य नित्य निरंतर सभी में विद्यमान है उसका संग करेंगे क्या उसके संग के बिना तो एक क्षण की भी जिंदगी नहीं है तो उसके संग में तो हम हैं परंतु अपने जाने हुए असत्य के संग के कारण सत्य की विद्यमानता का आनंद हमें नहीं आता अपने जाने हुए असत्य के संग के त्याग से बड़ा भारी उत्थान होता है मानव के जीवन में बुराई को बुराई जानकर त्याग देना यह मानव जीवन के विकास का सबसे पहला व्रत है और ऐसा करने में हम सभी लोग सर्वदा स्वाधीन भी हैं स्वामी जी महाराज ने हमें यह सुझाया और मानव जीवन के विकास के क्रम में क्या क्या बातें हो सकती हैं? इस पर जो उन्होंने साहित्य लिखवाए उसमें भी इन बातों का खूब विस्तृत विवेचन करवा दिया है तो एक जगह पर ऐसा प्रसंग आया है उन्होंने कहा भी बहुत बार और लिखवाया भी है कि आप अपने ही द्वारा अपने जाने हुए असत को जीवन में रखना पसंद करें तो एक गुरु की तो कौन कहे सारे संसार के सब गुरुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो सब मिल करके आपका उद्धार नहीं कर सकेंगे और ठीक इसके विपरीत निज ज्ञान के प्रकाश में देखकर यदि आप अपने जाने हुए असत के संग का त्याग कर दें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति आपके विकास को रोक नहीं सकती है यह मानव जीवन की महिमा है यह आपके जीवन की विशेषता है और इस विशेषता को जीवन की इस महिमा को जब हम लोग अपने द्वारा स्वीकार नहीं करते हैं उससे काम नहीं लेते हैं तो व्यक्तिगत जीवन की अशांति नहीं मिट सकती सत्य और प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और अपनी जानी हुई बुराई का त्याग हम नहीं करेंगे तो सुंदर समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता बलपूर्वक बुराई को रोकना आंदोलन कहलाता है महाराज जी ने ऐसा अर्थ लिया है कि हम हम बलपूर्वक दूसरों को बुराई करने से रोक दें तो ये आंदोलन है तो बलपूर्वक बुराई को रोकने से आज तक समाज बुराई रहित हो नहीं सका लेकिन निज विवेक के प्रकाश में देखकर मनुष्य जब स्वयं अपने आप में यह निश्चय कर ले कि मैं मानव हूँ मैं साधक हूँ मेरी मांग है मेरे जीवन की समस्याएँ हैं उनको मुझे सुलझाना है तो व्यक्तिगत कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में पहला कदम है कि मैं अपने द्वारा यह निर्णय लूँ कि कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई नहीं करूंगा तो जब भी व्यक्ति अपने द्वारा अपने जीवन में सुधार लाने के लिए तत्पर होता है स्वेच्छा से जीवन को बुराई रहित बनाने के लिए कटुबद्ध हो जाता है तो इसको महाराज जी ने क्रांति कहा यह क्रांति है अपने द्वारा बुराई न करने का व्रत क्रांति है और बलपूर्वक बुराई रोकने की क्रिया आंदोलन है तो मानव जीवन में जो स्थाई सुधार होता है व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण में जो प्रगति होती है वह इस जीवन क्रांति के द्वारा होती है आंदोलन के द्वारा नहीं दूसरों के दबाव से बुराई करने की बात को छोड़ने के द्वारा नहीं भय से या प्रलोभन से कुछ देर के लिए बुराई करना छोड़ने से स्थाई सुधार नहीं होता है सत्संग के प्रकाश में अपने जाने हुए असत के संग के त्याग से व्यक्ति का व्यक्तिगत कल्याण होता है और सुंदर समाज का निर्माण होता है एक बात महाराज जी ने ये बताई जो मानव सेवा संघ के सिद्धांत के रूप में हम सभी भाई बहनों के सामने है और आप सोच करके देखिए कि संत महापुरुषों के पास जब लोग आते हैं तो क्या प्रश्न लेकर आते हैं महाराज मुझे शांति चाहिए बड़ी अशांति है शांति कैसे मिलेगी बताइए मैं क्या करूं कोई आकर कहता है महाराज मुझे बहुत दिन हो गए अभ्यास करते हुए अभी तक मेरा ध्यान नहीं लगता है बताइए क्या करें संत के पास तो लोग इस तरह के प्रश्न लेकर आते ही हैं महाराज भगवान का भजन करना चाहते हैं मन नहीं लगता है बताइए क्या करें तो मैंने ऐसा सुना महाराज जी के साथ सत्संग की मंडली में विचरण करने का और वार्ता सुनने का जो अवसर मुझे मिला उसमें मैंने ऐसा सुना और बहुत अधीर होकर जब कोई साधक आकर पूछता कि ध्यान नहीं लगता है क्या करें भजन नहीं बनता है क्या करें जीवन में परिवर्तन नहीं आता है क्या करें तो क्या करें क्या करें करे, तो स्वामी जी महाराज बहुत ही मुक्त कंठ से कह देते भैया कुछ मत करो बड़ा आश्चर्य हो जाता प्रश्न करता चका जाता ये क्या बात हो गई बहुत ही व्यथित होकर के एक बार मेरे प्रश्न करने पर महाराज जी ने ये उत्तर दिया कहा कि देवकी जी सारी जिंदगी का थता हुआ आदमी पैदा हुआ तो माता पिता ने कहा ये करो ये करो ये करो पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला में गया विद्यालय महाविद्यालय में गया तो पढ़ाने वाले अध्यापकों ने कहा ये करो ये करो ये करो शादी ब्याह करके गृहस्थ बना तो बीवी बच्चों ने कहा ये करो ये करो अब सारी जिंदगी का थका हुआ आदमी मेरे पास आया है परित्राण के लिए तो मैं भी कह दू ये करो ये करो ये करो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ मत करो और ये बात बिल्कुल सत्य है अपने जाने हुए असत्य के संग का त्याग मैं न करू तो किसी उपदेशक का उपदेश मुझको शांति नहीं दे सकता और अपने जाने हुए असत के संग का त्याग जो है यह कोई क्रिया नहीं है इसमें श्रम नहीं है इसमें पराधीनता नहीं है यह तो केवल मानव जीवन की चेतना में जागृति आने की बात है तो महाराज जी ने यह सलाह दी और ये इतना इत, ये बात इतनी सत्य है इतनी सत्य है कि बाद में मैंने जितना ही विवेचन किया इस प्रश्न को लेकर ये वैज्ञानिक सत्य भी है ये दार्शनिक सत्य भी है और ये आस्तिकता का सत्य भी है वैज्ञानिक सत्य क्या है वैज्ञानिक सत्य यह है कि किसी प्रकार की क्रियाशीलता में शक्ति का ह्रास होता है होता है कि नहीं चलना शुरू करो बोलना शुरू करो चिंतन शुरू करो लिखना शुरू करो पढ़ना शुरू करो खाना शुरू करो तो शक्ति का ह्रास होता है